श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद इकसठ चौदह दिसंबर अठारह सौ तिरासी त्याग और प्रारब्ध वामाचार साधन का निषेध भक्तों से से मन में लाने से ही त्याग नहीं किया जा सकता प्रारब्ध संस्कार ये सभी हैं एक राजा से किसी योगी ने कहा तुम मेरे पास बैठकर परमात्मा का चिंतन करो राजा ने उत्तर दिया यह मुझसे न होगा मैं यहां रह सकता हूं, परंतु मुझे अब भी भोग करना है इस वन में अगर रहूंगा, तो आश्चर्य नहीं कि इस वन में भी एक राज्य हो जाए मेरा भोग अभी बाकी है नटवर पांजा जब बच्चा था इस बगीचे में जानवर चराता था परंतु उसके भाग्य में बहुत बड़ा भोग था इसीलिए तो इस समय अंडी का कारखाना खोल इतना रुपया इकट्ठा किया है आलम बाज़ार में अंडी का रोज़गार खूब चला रहा है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 मडी पंचवटी और काली मंदिर के विभिन्न स्थानों में अकेले घूम रहे हैं श्री रामकृष्ण ने कहा है थोड़ी साधना करने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं क्या मडी यही सोच रहे हैं फिर श्री रामकृष्ण ने तीव्र वैराग्य की बात कही और कहा कि माया को पहचान लेने पर वह भाव खड़ी होती है मडी यही सब सोच रहे हैं पिछला पहर है साढ़े बजे का समय होगा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 वेदांत में है जहाँ अस्थि भांति और प्रिय है वही उनका प्रकाश है इसलिए उनके सिवाय और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है और देखो छोटी छोटी लड़कियाँ कितने दिन गुड़िया लेकर खेलती हैं जितने दिन तक उनका विवाह नहीं होता और जितने दिन तक वे पति सहवास नहीं करते विवाह हो जाने पर गुड़िया गुड्डों को उठाकर संदुक में रख देती हैं ईश्वर लाभ हो जाने पर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 उसने अपनी माँ से यह कहा माता ने कहा डर क्या है तुम मधसूदन को पुकारना बच्चे ने पूछा मधुसूदन कौन है माता ने कहा मधसूदन तेरे दादा हैं अब अकेले में जाते समय वह डरा तब एक आवाज़ लगाई मधुसूदन दादा कहीं कोई न आया तब वह कहा हो मधुसूदन दादा जल्दी आओ मुझे बड़ा डर लग रहा है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 संध्या होने को अभी देर है श्री राम कृष्ण नौबत खाने के दक्षिण ओर खड़े हुए मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं सामने गंगा है जाड़े का समय है श्री राम कृष्ण ऊनी कपड़ा पहने हुए हैं श्री राम कृष्ण पंचवटी वाले घर में सोए सोगे मढ़ी क्या ये लोग नौबत खाने के ऊपर का कमरा ना देंगे श्री राम कृष्ण खजांची से मड़ी की बात कहेंगे रहने के लिए एक कमरा ठीक कर देंगे